महान वैज्ञानिक माइकल फैरडे छठा भाग जेनेवा में डेवी के एक दोस्त को यह जानकर बहुत आचंबा हुआ कि नौकरियों की तरह रहने वाला माइकल वास्तव में सर डेवी की प्रयोगशाला सहायक था उसने तुरंत यह प्रस्ताव रखा कि माइकल घर वालों के साथ ही खाना खाए परंतु जब श्रीमती डेवी ने उसके प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक आपत्ति की तो उस सज्जन ने का खाना उसके कमरे में ही भिजवाना शुरू कर दिया। उस संवेदनशील नवयुवक फैरडे के लिए श्रीमती डेवी का व्यवहार असहनीय होता जा रहा था परंतु सर डेवी उनसे प्रेम और दया से पेश आते थे इसलिए माइकेल उनकी पत्नी के कटाक्ष चुपचाप सहन कर लेते इस असंगति के बावजूद इन दो सालों में माइकेल ने दुनिया की सैर का भरपूर आनंद उठाया इस वही आंखों वाले युवक जिसने लंदन के बाहरी क्षेत्रों का दौरा नहीं किया था के लिए यह बहुत रोमांचकारी यात्रा थी उन्होंने फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली और टायरेल का भ्रमण किया क्या तुम्हें मालूम है टायरेल कहाँ है टायरेल इटली और ऑस्ट्रिया के बीच के पर्वतीय क्षेत्र को कहते हैं फैरडे सरडेवी का बहुत आदर करते थे वह उन्हें ज्ञान और सुधार की कभी खत्म ना होने वाली खान मानते थे परंतु शिकार और मछली पकड़ने के इतने शौकीन थे कि फेरडे के मुताबिक उनका ज्यादातर समय इसमें बीतता था इंग्लैंड वापस आकर सर सरडेवी ने माइकल की आय प्रति सप्ताह पच्चीस से बढ़ाकर तीस शिलिंग कर दी अब फेरडे अपनी मां को बहन की शिक्षा के लिए अच्छे पैसे भेज सकते थे मई 1815 से माइकल के जीवन में नियमित बौद्धिक विकास का समय शुरू हो गया उनका अपना अधिक, से अधिक समय रासायनिक अनुसंधानों और वैज्ञानिक क्रियाओं की व्याख्या करने में लगने लगा मोटर का मूल सिद्धांत अभी तक फेरडे केवल सर डेवी की सहायता ही कर रहे थे अब वह स्वयं प्रयोग और सच की खोज करने के लिए उतावले होने लगे उनकी यह इच्छा तब पूरी हुई जब सर देवी उसके बिना अपने दूसरी महाद्वीपीय यात्रा पर निकले तब फेरडे ने अपने बूते पर वैज्ञानिक परीक्षण और खोजें करनी शुरू कर दी माइकेल को प्रयोगशाला का शांत वातावरण बहुत पसंद था उसे रसायनों से भरी भिन्न भिन्न रंग रूपाकार वाली बोतलें और शीशियां पंक्तियां बहुत आकर्षित करती थी अब उसने अपने प्रिय रसायन शास्त्र पर अपना ध्यान केंद्रीय करना शुरू किया और वह गंभीरता से इस विषय में काम करने के लिए जुट गए उन्होंने ही स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया तब उन्हें यह अनुमान नहीं था कि एक दिन वाणिज्यिक क्षेत्र में इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा होगी अब वह क्लोरीन और कार्बन के यौगिकों को विश्लेषण में लग गए